वैष्णवों का परम धर्म श्रीमद् भागवत भागवत को रोजाना पढ़ने से रोजाना सुनने से तमाम माति ख्वाहिश दूर होते हैं वो भगवान जिनकी तारीफ उत्तम श्लोकों से होती है वे हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं कृष्ण जिनका नाम गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम तो आइए अब नौवे स्कंद के अंदर हम प्रवेश करके क्योंकि अब हमें जो है चंद्रमा वंश में जाना है तो नौवे स्कंद से चंद्रमा वंश को कहते हुए हम में कृष्ण लीला में आज प्रवेश कर जाएंगे भगवत कृपा से भगवान श्री नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए ब्रह्मा जी के नेत्रों से अत्रि ऋषि का जन्म हुआ अत्रि ऋषि के बेटा हुए जिनका नाम था चंद्रमा इससे चला चंद्रवंश चंद्रमा के बेटा बुद्ध बुद्ध के बेटा महाराज जिनका दूसरा नाम था राजा ऐल इन्होंने उर्वशी अवसरा से विवाह किया तो इनके छे बेटा हुए आयु श्रुत आयु सत आयु रय विजय और जय आयु के जो ज्येष्ठ पुत्र थे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था राजा नहुस तो राजा नहुष का चरित्र आपने पहले भी श्रवण किया है कि जिस समय इंद्र को ब्रह्मत्या लग गई थी उस समय इंद्र स्वर्ग से भाग गए थे छुप गए थे तो राजा नहुष ने ही इंद्र को संभाला था पर राजा जो नहुष थे वो इंद्राणी पर मोहित हो गए उस समय इंद्राणी ने कहा कि अच्छा तुम तुम मुझे पाना चाहते हो तो ऋषि रिशी, ऋषियों को कहो कि वो तुम्हारी पालकी उठा के लाए तब मैं तुमसे विवाह करूँ राजा नहुश तो उवला हो गया ऋषियों का तो जल्दी चलो जल्दी चलो है ऋषियों ने कहा हम तेरे सेवक है उस समय ऋषियों ने श्राप दे दिया था राजा रहुस को अजगर बनने का राजा के भी छह बेटा हुए यति जो बड़े बेटा थे ये हो गए सन्यासी तो इनसे छोटे बेटा थे जिनका नाम था यती तो इन्हें राजगति पर बिठाया क्या और तीसरे थे समयती चौथे तो थे अयति पांचवे व्यति और छठे थे कृति इस तरह से राजा की दो पत्निया थी देवयानी और शर्मिष्ठा देवयानी जो थी वो गुरु शुक्राचार्य जी की कन्या थी और जो शर्मिष्ठा थी ये दानवराज विश्व विश्वपर्वा की कन्या जिसका नाम था शर्मिष्ठा ही उनकी कन्या थी अब हुआ यह कि प्रसंग आता है महाभारत में बड़ा अच्छा इसका प्रसंग दिया हुआ है भागवत में भी वर्णन है एक दिन क्या हुआ कि देव यानि शर्मिष्ठा सब दासियों को लेकर शर्मिष्ठा जो है वन में गई तो इन लोगों की कोई तैयारी नहीं थी कि कोई नदी तालाब होगा तो हम वहाँ पर स्नान करेंगे तो उस समय उनको जब तो तालाब नजर आया तो इन सबका विचार हुआ चलो स्नान करते हैं तो बोले भाई वस्त्र तो दूसरे लेकर नहीं आए तो कहा हम सब हम भी तो है आपस में तो समय इन्होंने क्या कर दिया स्नान करने के लिए सबने अपने वस्त्रों को उतार दिया उस समय इन्होंने देखा कि महादेव नंदीश्वर पर अपनी पत्नी पार्वती को लिया आ रहे हैं तो इनको लगा भाई महादेव तो यहाँ से आएंगे तो बड़ी लज्जा की बात है कि हम बगैर वस्त्रों के उनके सामने तो उस समय हुआ ये कि देवराज इंद्र ने तेज हवा करी तो क्या हुआ कि वो कपड़े आगे पीछे हो गए? तो देवयानी के कपड़े शर्मिष्ठा ने पहन लिए शर्मिष्ठा के कपड़े देवयानी ने पहन लिए। अब शर्मिष्ठा लिएकिया थी शर्मिष्ठा ने देवयानी कहा तू मेरी दासी है तेरे पिता तो हमारे सेवक है तेरी क्या औकात जो तूने हम मेरे वस्त्रों को पहना तो उतारे वस्त्र और उसे कुए में फेंक दिया सब लोग वहां से चले गए अब उसी समय वहां से राजा ययती गुजर रहे थे तो राजा ययती के राजा ययती को प्यास लगी उनके घोड़े को प्यास लगी तो कुआ दिखलाई दिया चलो पानी पी लेते हैं तो जैसे ही राजा ययती कुएं की तरफ गए तो कुएं में झांका तो क्या देखा कि एक सुंदर कन्या कुएं में गिरी पड़ी है जैसे तैसे करकर राजा ययती ने उस कन्या को निकाला जैसे ही उसका हाथ पकड़कर बार किया तो उस समय उस कन्या ने कहा देवयानी ने कि हे राजन आपने मेरा हाथ पकड़ा है अब आप ही मेरे पति होंगे राजा ने कहा भाई तुम कौन हो किस वंश से हो तो उस समय इसने कहा कि मैं देते गुरु शुक्राचार्य की कन्या हूं तो राजा ये तो चौंक गए राजा ये ने कहा भाई मेरा तेरा तो विवाह हो नहीं सकता क्योंकि मैं तो क्षत्रिय हूं और तुम ब्राह्मण हो तो उस समय देवयानी ने राजा ये को बताया कि मेरा विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं हो सकता मुझे देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के बेटा कच्छ का श्राप है तो कथा ऐसे आती है जब देवासु संग्राम हुआ था तो देवासु संग्राम के अंदर जो है संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जी ने सबको जीवित जीवित कर दिया था ये बात जब देवताओं को पता लगी तो देवताओं ने सोचा कि ये विद्या तो हमारे पास भी होनी चाहिए तो उस समय देवताओं ने बृहस्पति के जो बेटा थे कच्छ कच्छ को कहा कि तुम जो है वो शुक्राचार्य जी के पास जाओ उनके शिष्य बनो और उनसे ये विद्या सीख लो तो कच्छ जो है वो शुक्राचार्य जी की शरणागति में आ गए उस समय कोई भी चीज हमें बा आसानी नहीं मिलती थी बड़ी सेवा में गुरुजनों की सेवा करनी पड़ती थी तब जाकर उनकी कई कृपा होती थी तो कच्छ क्या करता था शुक्राचार्य जी की गैया चलाता था ये सेवा थी क्योंकि अभी उसको सेवा करनी है जब सेवा में पास होगा तो तभी तो उसको विद्या मिलेगी तो ये क्या चलाता था गैया चलाता था देवियो को पता लगा अरे ये तो संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया तो देवियो ने पकड़ा कच को इसके अंक टुकड़े टुकड़े किए और इसके मांस को जगह जगह फेंक दिया शाम हो गई गैया पर कच्च नहीं आया तो उस समय देवयानी को बड़ी बेचैनी होने लगी तो ये देवयानी ने अपने पिताजी से कहा बोले पिताजी गैया तो आ गई है पर कच्छ अब तक नहीं आया तो उस समय शुक्राचार्य जी ने जब ध्यान किया संजीवनी विद्या का उपयोग किया तो उस समय कच्छ के शरीर को जहां काट के फेंका था वहां वहां से उसका अंग आया और वो जीवित हो गया अब एक मरतबा क्या किया फिर से दित्यों ने अब बार कच्छ को पकड़ा काटा जला दिया और इसकी जो राग तीन है वो शुक्राचार्य जी कुछ गाढ़ा पीते थे कुछ कावा पीते थे उनकी जड़ी बूटियों में मिला दी और पूरा कावा शुक्राचार्य जी पी गए अब कचका